suron ki sab नमस्कार आप सुंदर एफएम एम डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं मुंबई से हमारे साथ बहुत सारे सिंगर्स जुड़े हुए हैं और सभी लोगों ने ओपन राउंड में वो लोग ऑडिशन दे चुके हैं अब सिलेक्टेड लोग जो है सेकेंड राउंड में आ रहे हैं जो हमारे साथ बातचीत भी करेंगे और अपना ऑडिशन भी देंगे तो अरविंद हमारे साथ है अरविंद राज हमारे साथ हैं उनसे बातें करेंगे आप सभी की तरफ से अरविंद राज का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर जी अरविंद अपने बारे में बताइए जी सर मैं मुंबई से हूँ और आ, मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ मतलब, म्यूजिक म्यूजिकली हाँ, मैंने छह मतलब, सात साल हो गया मैं सी, मुझे सीख के जी ओके अरविंद राज आपको तो पता है की सेकेंड राउंड में हम लोग थीम देते हैं डिवोशनल या फिर मोटिवेशनल तो उसमें से एक कोई गीत आपको जो पसंद आता है वो जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाइए जी बिल्कुल तो मैं शुरू करता हूं तेरा रंग था मैं तो जा तेरा रंग था मैं तो जिया तो। तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मोला तू ही आ मोला मेरे ले ले मेरी जा मौला मेरे ले ले मेरी जा, ती जा तेरा रंग था मैं तो तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे रंग समय तो तू ही था मोला तू ही मौला ले -ले जा मौला ले -ले जा तेरे संग खेली होली तेरे संग ही दिवाली तेरे अंग की छाया तेरे संग सावन आया र ले तू चाहे नजरे चाहे चुराने लौट के तू आए गाय शरीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन टी सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए ओके अरविंद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को भी अच्छा लगे आपकी आवाज और जो गीत आपने परफॉर्म किया है वो सभी को भी अच्छा लगता है तो आइए मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा हमारे सभी लिसनर्स के लिए अरविंद राज का आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए वोट कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अरविंद राज लिख के सेंड कीजिए अरविंद राज बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक हमारे साथ इस सेकेंड ऑडिशन में आप आए हैं हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छा फील हो रहा है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 नमस्कार आप मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं मुंबई का एक ग्रुप हमारे साथ जुड़ा था और ओपन राउंड उन लोगों ने पूरा किया था अब सिलेक्टेड लोगों का सेकेंड राउंड चल रहा है तो उसमें हमारे दोस्त वेंकटेश जी है जिनसे हम बातें करेंगे वेंकटेश जी सेकेंड राउंड में आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है थोड़ी अपनी एक्साइटमेंट बताइए हमें कोई शब्द नहीं है सब जब कोई राउंड के लिए क्वालिफाई होता है एक अलग ही फीलिंग होता है बस कोई अच्छा लग रहा है कि कहीं पे एक ऐसा मौका मिल रहा है यही हैं। ओके आपका सेकेंड में और मैं चाहूंगा की जिस तरह से हमने थीम दिया है सेकेंड राउंड को मोटिवेशनल और डिवोशनल तो आप उसमें से एक गीत हमें सुनाइए मुकड़ा मैं डिवोशनल गीत गा रहा हूँ फ्रॉम फिल्म बैजू बावरा जी हो हो हरियो हरियो हरियो मन तरपत हरिदर शन क Tara Pat Hari. ओके okay, वेंकटेश जी बात एक खूबसूरत भक्ति गीत आपने सुनाया है आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी आपका ये गीत पसंद आए और आपकी आवाज पसंद आए तो मैं चाहूंगा कि कहते हैं रास्ते बदलो मत रास्ते बनाओ अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो इरादे नहीं तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगा कि वेंकटेश जी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं सेकंड राउंड में वो क्वालिफाई हुए है और बहुत ही अच्छा भक्ति गीत है डिवोशनल सॉन्ग उन्होंने सुना है मोहम्मद रफी का जो प्यार्यारा सा है तो आइए मैं चाहूंगा कि आप इनके लिए वोट कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर वेंकटेश लिख दीजिए आप सुन रहे हैं रीडमोन नाइन पॉइंट फोर एफ तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन वेंकटेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सेकंड राउंड में you, आकर sir. अपनी परफॉर्मेंस को देने के लिए शुक्रिया आपका बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो चंदा रे चंदा रे धीरे से नमस्ते मैं हूँ हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मुंबई से जो ग्रुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सेकंड राउंड में जो क्वालिफाई हुए हैं वो, है, वो लोग गाना गा रहे हैं सेकेंड राउंड में अभी हम उनको सुनेंगे डेजी ईरानी हमारे साथ है डेजी ईरानी आपका बहुत बहुत स्वागत है हाथों में हाथ लिए चली मेरी बाबा मेरी संग ओ हाथों में हाथ लिए चली मेरे बाबा, मेरे संग. मेरे बाबा मेरे संग मीठे बाबा मेरे संग मेरे बाबा मेरे संग प्यारे बाबा मेरे संग संग हाथ लिए चले बाबा मेरे मेरे संग संग ओ हाथ लिए चले मेरे बाबा मेरे संग जब अंधियारा हो जाए और राह न दिखने पाए जब अंध्यार हो जाए और राह न दिखनी पाए दीपक बन करा वो मेरी राह मिलाए दीपक बन करा वो मेरी राह मिलाए हाथ में हाथ लिए चली मेरे बाबा मेरे सन ओ मेरे संग हाथों में हाथ लिए चले मेरे बाबा मेरे संग ओ मेरे संग हाथों में हाथ लिए चले मेरे बाबा मेरे संग ओ मेरे संग हाथों में हाथ लिए हाथों में हाथ लिए हाथों में हाथ लिए चले मेरे बाबा मेरे संग ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डेजी ईरानी बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है डिशनल uh, सॉन्ग आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा आपकी वॉइस के द्वारा तो मैं चाहूंगा कि आपको अगर डेजी ईरानी की आवाज़ पसंद आई हो तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर बहुत बहुत धन्यवाद डेजी ईरानी थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैं हूँ उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडी डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में हमारे साथ सेकेंड राउंड के लोग जुड़ रहे हैं मुंबई से और कहते हैं अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना लेकिन अगर जीतने की इच्छा रखते हो तो डरने की कोई बात नहीं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं तरुण जी हमारे साथ हैं जो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हुए हैं और हमारे साथ है तरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सर थैंक यू एम स्टार्टिंग सॉ तुझ में ओ मुझ में ओ सब में ओ समाया तुझ में ओ मुझ में ओ सब में ओ समाया आ कर ले तू सबसे प्यार आ कर ले तू सबसे प्यार जगत में कोई नहीं है पर तुझ में ओ मुझ में ओ सब में ओम समाया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जितने हैं संसार में प्राणी सब में एक ही ज्योति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 नमः नमः नमः नमः नमः शिवाय शिवाय शिवाय शिवाय शिवाय नम नमः शिवाय शिवाम नमः शिवाय शिवा नमः शिवाय शिवाम नमः शिवाय थैंक यू सर ओके तरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सबक गीत सुनाया है आशा करता हूँ हमारी सभी को भी बहुत ही अच्छा फील हो मैं चाहूंगा फिर से एक बार सभी लिस्नर्स से कहना चाहूंगा अगर तरुण जी की आवाज़ अच्छी लगी हो तो तरुण गगलानी लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह इस नंबर आरोप थैंक यू तरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक फिर से एक बार थैंक यू सर ओम संपके चुपके बातें करना भूल गई मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फोर इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और मुंबई का जो ग्रुप हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है ये वो लोग हैं जो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हुआ है तो हमारे बीच में अभी पूर्णिमा है पूर्णिमा आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकेंड राउंड में आने के लिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है फिर से आपको एक बार सुनने को मिलेगा थैंक यू मुझे भी बहुत खुशी हो रही है एक और गाना प्रेजेंट करने में तो मैं अभी प्रेजेंट करने जा रही हूँ ज्योति कलश चल के ये गीत लता जी ने गाया है और ये फिल्म बाबी की छुड़िया से है ज्योति कलश छल के ज्योति कलश छ्योति कलश छल के ज्योति कलश छल के हुई गुलाबी लाल सुने ये रंग तल बादल के ज्योति कलश के ज्योति कलश ज्योति शोधा धरती मैया नील गगन गो पाल कन्हैया ज्योति शोधाधर ती मैया नील गोपाल श्यामल श्यामल छवि ज्योतिल से ज्योति छे की ओके पूर्णिमा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत भक्ति गीत आपने सुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज पसंद आई होगी और मैं चाहूंगा फिर से एक बार लिस्नर से कहना चाहूंगा कि पूर्णिमा की आवाज़ अच्छी लगी हो तो जरूर पूर्णिमा लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके पूर्णिमा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सेकंड राउंड में आकर हमें फिर से एक भक्ति गीत आपने सुनाया है तो थैंक यू बेस्ट ऑफ लॉग आपको रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनने वालों को सुरेश मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप आप 90.4 एफएम तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मुंबई से फिर से एक बार हमारे साथ ग्रुप गुर, जुड़ा हुआ है और ये सारे लोग अभी जो हमारे बीच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये सेकेंड राउंड वाले हैं तो हमारे साथ अभी श्वेता जी हैं श्वेता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बताइए आपको सेकेंड राउंड में आने के बाद कैसा फील हो रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है थोड़ा नर्वस भी है बढ़िया लग रहा है ओके okay, स्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और मैं चाहूंगा कि जैसे हमारा सेकंड राउंड का थीम है मोटिवेशनल या फिर डिवोशनल तो एक मुखड़ा एक अंतरा जरूर सुनाइए जी जरूर। तो हम सुनाते हैं अभी जी अल्लाह अल्लाह देना ईश्वर देर सब को संग मती दे भगवान अल्लाह दे sari jag <Song> ki swarani ho sari jag ki ta ka श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है भक्ति गीत तो चलिए फिर से एक बार हमारे श्रोताओं को कहना चाहूँगा कि श्वेता जी की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कर सकते हैं फिर से एक बार चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर स्वेता लिख के सेंड कीजिए श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सेकंड राउंड में जुड़ने के लिए बेस्ट ऑफ लक फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी नमस्ते दोस्तों मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है सेकंड जो सोते वक्त देखे जाते हैं सपने वही सच होते है जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते है तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ सागर है जिनको हमने पहले भी सुना है अब सागर आपको कैसे लग रहा है सेकंड राउंड में आने के बाद बहुत बहुत बहुत ही ही अच्छा अच्छा लग रहा है। बहुत ही है। मैं तो कर रहा है है तो कर जी जी सागर इसी तरह आपकी खुशी बरकरार है यही हम दुआ करते हैं और मैं मोड दिया है जहाँ पर आप उस थीम के माध्यम से गीत सुना सकते हैं तो मोटिवेशनल या फिर डिवोशनल सॉन्ग में से कोई एक गीत आप हमें सुनाइए मुकड़ा जो गाना है ये हौसला ये हौसला कैसे रुके ये कैसे झुके मंजिल मुश्किल तो क्या साहिल तो धुंधला सारहाय दिल तो क्या ये कैसे रुके ये कैसे झुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन दिल तो क्या राहों में काटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना भी है शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना भी है मुश्किल टल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी सुबह फिर आएगी ये होश सला कैसे झुके ये यार कैसे रुके ओके okay, सागर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि फिर से एक बार हमारे सभी श्रोता फोन उठाइए और सागर की आवाज़ अच्छी लगी हो तो सागर लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह चौदह पंद्रह इस नंबर पर सागर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक बार फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक थैंक दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात हम छोड़ के बनाओ रंगदेव नमस्कार कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सेकेंड राउंड मुंबई का ग्रुप का हो रहा है और सभी पार्टिसिपेंट जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट हैं वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस हमारे बीच में विद थीम सुना रहे हैं जैसे कि उन्हें बताया गया है मोटिवेशनल और डिवोशनल में से किसी एक गीत को वो सुनाएंगे तो आइए बात करते हैं इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है तो आइए हमारे बीच में तुषार इस सेकेंड राउंड में है तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर तुषार जैसे कि थीम बताया गया है और उस अनुसार एक परफॉर्मेंस आप सुनाइए सुख के सब साधी दुख में न कोई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूरिया न कोई जीवन जानी छाया जीवन आनी जानी छाया झूठी माया झूठी काया फिर काहे को सारी उमरिया फिर काहे सारी उमरिया पाप की गठड़ी दोई सुख के सब साथी न कोई मेरे राम मेरा तेरा नाम एक सा... Du ja do jadako ओके okay, तुषार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत भक्ति गीत आपने सुनाया है गोपी फिल्म का दिलीप कुमार पर पिक्चराइज किया गया था चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को भी ये गीत अच्छा लगा हो तो तुषार की आवाज अच्छी लगी हो तो तुषार लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप तुषार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक सो मच नमस्कार आप सुन रेडियो नाइन पॉइंट फोर एफ चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकेंड राउंड के हमारे सभी कैंडिडेट जो है अपने अपनी, -अपनी परफॉर्मेंस हम सभी को सुना रहे हैं आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो चलिए अच्छा लग रहा है तो जरूर मैसेज भी कीजिएगा और आइये एक और कैंडिडेट हमारे बीच में है कहते हैं आज कुछ ऐसा करे की कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सके संगीता जी हमारे साथ है जो सेकेंड राउंड में हमारे बीच में है संगीता बहुत बहुत स्वागत है कैसा फील कर रहे हैं आप बहुत अच्छा से और संगीता जैसे कि हमने मोटिवेशनल और डिवोशनल इस थीम को रखा है सेकंड राउंड में तो किस तरह का गीत आपने तैयार किया है बताइए मैं गा रही हूँ फिल्म भैरवी से ओम नमः शिवाय गाना संगीता okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत भक्ति गीत आपने सुनाया है डिवोशनल सॉन्ग आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा हो तो मैं फिर से कहना चाहूंगा संगीता की आवाज अच्छी लगी हो तो संगीता लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप ओके संगीता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक फिर से एक बार थैंक यू सो मच चुपके चुपके मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो रहो गुन रहो मुस्कुराते गुनगुनाते नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम एम तरंगे डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड के सभी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है बीच बीच में आ रहे हैं और आप सभी को सुना रहे हैं अपना परफॉर्मेंस तो आइए प्रदीप शाह हमारे साथ हैं प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी जी सुनाइए मोटिवेशनल या डिवोशनल में से एक गीत थैंक यू किसी की मुस्कुरा हटो पे हो नि किसी का दर्द मिल सके तो उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार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 फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं मिट्टे जो प्यार के लिए वो जिंदगी जले बहार के लिए वो जिंदगी किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार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 ओके okay, प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया मोटिवेशनल और आशा करता हूँ हमारे सभी लोगों को सुनने वालों को अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूंगा जिन्हें भी अच्छा लग रहा है जरूर फोन उठाइए और मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर प्रदीप शाह लिखे धन्यवाद प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बेस्ट ऑफ लक थैंक यू वेरी मच थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडी 90.4 एफएम पर तरंग इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकंड राउंड आप सुन रहे हैं कहते हैं दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह है शायद <laughs> आप सभी जानते हैं लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ या तो किसी के दिल में या किसी की दुआओ में जरूर रहिए आप सुने रेडी मोटबन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्करा रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी सुन रहे हैं सेकंड राउंड के हमारे सभी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं और अपनी अपनी आवाज़ के जरिए हम सभी को अपनी पहचान करा रहे हैं तो कहते हैं जहां विश्वास है वही शक्ति है वही जीत है और वही आपके सपने पूरे होते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ शिवानी है जो सेकेंड राउंड में हमारे बीच में है शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद शुक्रिया आ, मैं कहना चाहूंगी कि ये जो गीत मैं गा रही हूँ हम अक्सर निराश हो जाते हैं जीवन से और उस समय हमें आ, एक आवाज आती है अंदर से जो कहती है कि आ, तुम डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये गाना वैसा है और आ, मुझे हमेशा इस गाने ने प्रेरणा दी है सो आ, मैं मैं सोचती हूँ कि इस गाने से सुनने वालों को भी प्रेरणा मिलेगी श्वेता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है धुंधला जाए जो मंजिले एक पल को तू नजर झुका झुक जाए सिर वही मिलता है रब का रास्ता तेरी किस्मत तू बदल दे रख हिम्मत बस चल दे मेरे साथी तेरे कदमों के है निशा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 हाला तो तो से हार कर कहाँ चला रे हाथ की लकीर को तोड़ता मरोड़ता है तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे कि चलता हूं मैं तेरे संग में हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा तू पाएगा दर मेरा इस दर पे फिर होगी तेरी सुबह तू न जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा तू न जानिया से पास है खुदा तू न जानिया से पास है खुदा ओके थैंक यू शिवानी जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा फील हो रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि आपको पसंद आ रहे शिवानी की आवाज़ तो शिवानी लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर चलिए शिवानी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लॉक धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट फोर रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं तरंग एस डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं मुंबई के सभी पार्टिसिपेंट ने ओपन राउंड में हिस्सा लिया था अब उसमें से सिलेक्टेड लोग जो है सेकेंड राउंड के हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस को सुना रहे हैं और जैसे कि आप सभी ने समझा भी होगा इस सेकेंड राउंड में हमने थीम दिया है उन्हें मोटिवेशनल और डिवोशनल तो आइए महावीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो मैं चाहूंगा कि महावीर अपने बारे में बताते हुए आपको कैसा फील हो रहा है और आपने किस गाने की तैयारी की है वो सुनाइए हेलो एवरीवन थैंक यू सो मच रेडियो मधुबन काफी अच्छा फील कर रहे हैं और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए थैंक्स टू रेडियो मधुबन थैंक यू वेरी मच आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड और आज मैं ओपालन हारे गा रहा हूँ जैसे आज की डिवोशनल थीम है तो ओपालन हारे ये गाना मैंने तैयार किया है जी, मैं गा सकता हूं? जी, जी। पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुम बिन हमारा कौन ना है हमरे उलझन सुलझाओ भगवन है? तुम रे बिन हमरा कौन नाही तुम हई हमका हो सहारे तुम हे हमरे रखवाले वाले बिन हमरा कौन हम तुम बिन हमरा कौन नाही जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी है बिनती जन को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 नी तो अरज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान में उजियारे ओ पालन हे निर्गुण और न्यारे तुमरे तुमरे हमरा हमरा कौनो कौनो ओके महावीर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने लगान फिल्म का सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा हो तो मैं चाहूंगा कि फोन उठाइए और अपना नंबर नोट कीजिए महावीर लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, महावीर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक सो मच थैंक यू चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदना कहना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 करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के हाचल में थक के सो जाएंगे प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के हाचल में थगके सो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 बिछड़ा हमें दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगल बिछड़ा हमें दिल बर बिछड़ जाए कहीं हम मगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगल